राधास सुधानिधि ग्रंथि की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय क्षिरा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यमलगल वाग्म ममृतम जगत्प्यती विश्वर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षा जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहबराको तो तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेव निर्यासश्याम पिणतिरमित प्रेम लक्ष्मीभरा साक्षात्कार अखिल मधुरिमा संप्रदाय गांी विभ्रण् उपचितरमितरी चरंबो भूयात आभीर नारी कुचकलशा लिमलाय उल्लव ललनाधर पल्लव पानोत्तम मालम उ समलिमाल शिकोल शुकोसी नारायणम नमस्कृत्य नरम देवीम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तये वाछाकुभ्यपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावलोक हे भक्ति युग सुमते रघुनाथ दास मते दया शु वृंदावन बिहारी पर मंगल श्री राधा रस् श्री साधक राघा नक्ति मार्ग में श्री सुंदर के साथ में श्री प्रिया जी के साथ में लौकिक सद्बंध भाव को जोड़ करके अर्थात लोक में जैसी सेव्य सेवक की पुत्र पिता की माता की सखा सखा की प्रिया या प्रेमी की जैसी प्रीति है ऐसी लौकिक सद्बंध भाव लौकिक बंधु भाव उस प्रीति को धारण करके जब विराजमान होता है और वह लोह अनुगत्य कृपा और स्वरूप इनको प्राप्त करके श्री प्रियालाल की प्रीति का उनकी लीला का जब दर्शन करता है तो मुख्य वस्तु होती है कि उस लीला में वो कहा स्वयं खड़ा हुआ है वो कहा स्टैंड करता है लीला हो रही है ठीक है परंतु उस लीला में मैं कहा हूं ये यदि उसको स्फूर्ति में आ जाए तो ये ही रागानुगा उपासना का सर्वोत्तम स्वरूप है कि सेवा साधक रूपेण और शुद्ध रूपेण चात्र ही साधक रूप में तो हम सेवा कर ही रहे हैं परंतु तो सिद्ध रूप में जो लीला हो रही है वो लीला कहाँ पर विद्यमान है उस लीला में हम कहाँ हैं? हमारा क्या रोल है हमारा क्या वहां पर सेवा है इस बात को भी उसे प्राप्त कर लेना चाहिए और इस बात को यदि वो प्राप्त कर लेता है तो उसे बहुत कुछ वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी तो यहां पर उसी स्वरूप को सिद्ध रूप में मैं क्या सेवा करूंगी इस सेवा को ध्यान करते हुए श्री मंजरी कह रही हैं किशोरी से प्रार्थना कर रही हैं कि श्रवण कीर्तन स्मरण ये तो यहां पर कर रहे हैं परंतु तो श्रवण कीर्तन स्मरण इनका परम फल होगा क्या पाद सेवक यहां पर स्वरूप सेवा करते हुए श्री मंदिर में सेवा करते हुए हम विराजमान हैं परंतु तो श्री नुकुंद मंदिर में पाद सेवन करते हुए हम कैसे विराजमान हैं ये मुख्य वस्तु है और उस पाद सेवन में मंजरी की जो सेवा है वो मंजरी की सेवा कैसी है उसे यहां बता रहे तांबुल्वच दर्पयाम चरण संबाह क्वचन मालाय परमंड कचो संजीवयामी संबीजयामी क्वचि कर्पूरादास क्विना हा हाँ। सुस्वाद चाभो भृत पायामी गृह कदा तो खल भजे श्री राधिका माधव बोले हे श्री राधिका माधव आपकी कव मैं सेवा करूंगी साधक रूप में भी सेवा और सिद्ध से रूप में भी सेवा माने जो दिव्य स्वरूप है उस दिव्य स्वरूप के साथ में यथावस्थित देह जो है उस यथावस्थित देह और अंत चिंतित देह ये दोनों देह मिल करके एक हो जाए जाव की कृपा से जब हमको मंत्र दीक्षा मिली उस मंत्र दीक्षा में एक अलक्षित चिन्मय देह हमको प्राप्त हो गया वो चिन्मय देह हमारे शरीर के भीतर छपा हुआ है अब यदि हम निरंतर निरंतर भजन करें नाम का आश्रय ग्रहण करें श्रवण कीर्तन और स्मरण ये तीन चीज करें ठाकुर जी के रूप का स्मरण ठाकुर जी का लीला रूप का गायन और ठाकुर जी के नाम का हम जप तो नाम का जप फिर नाम का जप करने के बाद में फिर जो उनके नाम का गायन नाम का गायन करते हुए रूप का गायन रूप का गायन करते हुए लीला का गायन ये हम करते हुए नाम रूप गुण लीला इनके क्रमशाह हम जप करते हुए विराजमान हो तो नाम जो है वो नाम का भी पहले नाम का जप या नाम का कीर्तन फिर रूप का कीर्तन फिर गुण का कीर्तन फिर लीला का कीर्तन ये हो गया फिर श्रवण जो किया जाएगा वो भी पहले नाम का श्रवण फिर रूप का श्रवण फिर गुण का श्रवण फिर लीला का श्रवण तो सबसे पहले श्रवण श्रवण के बाद में कीर्तन कीर्तन के बाद में स्मरण श्रवण कीर्तन स्मरण इनमें भी क्रम जो होगा वो होगा पहले नाम फिर रूप फिर गुण फिर लीला अब लीला का ये हम श्रवण कर रहे हैं तो वहां पर एक पांचवी चीज और आती है इन चार के बाद में कि उस लीला में हम कहां खड़े हैं हमारा क्या कार्य विधान है क्या रोल है उसमें श्याम सुंदर की कोई भी लीला हो रही है प्रिया जी की कोई भी लीला हो रही है उस समय ये दासी कहां है या किस रूप में उस रूप का दर्शन कर रही है उस लीला का दर्शन कर रही है और उस अपने स्वरूप में स्थित होकर के तो श्रवण कीर्तन स्मरण इनके द्वारा उसका यथार्थ यथावस्थित जो देह है वह अंत देह के साथ में कहीं मैच करेगा पहले मिलेगा ट्यून करेगा तो जैसे बीणा बजाने वाले के हृदय में जो संगीत है वही संगीत उसके तार में होना चाहिए यदि तार कुछ अलग स्वर में बल्ला रहा बोल रहा है उसका स्केल अलग है और उसके भीतर का जो संगीत है उसका स्केल अलग है तो भीतर का स्वर इंस्ट्रूमेंट में नहीं आएगा वाद्य में नहीं आएगा और वाद्य का स्वर है वो भीतर के संगीत को झंकृत नहीं करेगा दो अलग अलग है तो झंकृत नहीं करेगा तो शुरू शुरू में तो उसे नाम रूप गुण लीला इनका आश्रय ग्रहण करते हुए पहले अपने अंत देह को यथावस्थित देह के साथ में मिलाना चाहिए यथावस्थित देह को देह के साथ में मिलाना चाहिए जब अंत देह के साथ में उसका यथावस्थित देह मिल गया तब श्री प्रिया लाल की जो लीला हो रही है उस लीला में मैं कहा स्टैंड करती हूं भाव उसके हृदय में आएगा और उस समय वो इन सारी सेवाओं को करते हुए विराजमान होगी तो यहां पर श्री उपकरण के द्वारा श्री मंदिर में जो सेवा की जा रही है या मानसी सेवा के द्वारा जो सेवा की जा रही है वो सेवा नुकुंज में पहुंच जाएगी तो यथावस्थित जगत में की गई सेवा नुकुंज मंदिर में पहुंच जाएगी और नुकुंज मंदिर की जो सेवा है वह यथावस्थित स्वरूप में भी वह दर्शन करेगी तो दोनों जगह दोनों स्वरूपों का दर्शन करते हुए वह विराजमान होगी तो ये जो स्वरूप है ये स्वरूप अद्भुत होकर के विराज तो वो अंतचिंत स्वरूप की जो सेवा है वह अंतस्वरूप की सेवा और व्यवहार में उपकरण के द्वारा भी वो सेवा कैसे करते हुए विराजमान है इसका वर्णन कर रहे हैं कि तांबुल पची कब वो अवसर होगा कि आपकी लीला का चिंतन करते हुए मैं आपको सुंदर तांबूल समर्पित करूंगी गंडम गंडे संदर्भ त्या अदात ताबुल चर्वतम श्री जीव गोस्वामी जीव गोस्वामी जी ने बृहद कम संदर्भ में आठ प्रकार से तांबूल का परिवर्तन बताया गंडम गंडे सन्दर क्या श्री लाल जी प्रिया जी के पास में आकर के कहते हैं प्रिय ये फूल कैसे कपोल के ऊपर चिपका हुआ है लोच पहुंच दू बना करके आते हैं और प्रिया के कपोल से कपोल मिलाकर के अदाता चंद्रता गंडम गंडे कभी श्री प्रिया जी श्री लाल जी के पास में आती हैं और कहती हैं बोले अरे ये आपकी अलकावली कैसे आपके कुंडल के साथ में उलझी हुई है लाओ इसको सुलझा दू ऐसे बहाना बना करके या आपके काम में एक बात कहनी है दूसरी जो सखी है उनसे छपा करके कोई बात कहनी है उस समय श्री प्रिया जी लाल लालजी के निकट आकर के गंदन गंदे सन्द सत्या कपोल के साथ में कपोल मिलाकर के आधा तांबुल श्री लाल को कृपा करके तांबूल प्रदान करती कभी श्री लालजी या प्रिया जी किसी प्रिय सखी प्रिय गोपी उसके पास में आते हैं और कृपा करके जब सखी के मुख में अपने अर्धचक्र तांबूल को देते हैं उसके कान में कोई बात कहते हुए जब छिपा के कोई तांबुल देते हैं सखी उसी तांबुल को कहीं उस समय निज सखी जो है उनके कान में कोई बात कहती हुई उस तांबुल को समर्पित करती कवि श्री प्रिया जी ने कोई तांबुल सखी को दिया और श्री श्याम सुंदर उस सखी के पास में आकर के उस प्रसादी तांबुल को ग्रहण करते इस प्रकार आठ प्रकार से सखी का सखी को कोई वस्तु देना सखी का श्री प्रिया जी को कोई वस्तु देना प्रियाजी का श्याम सुंदर को वस्तु देना श्याम सुंदर का प्रिया जी को वस्तु देना तांबूल देना कभी प्रियाजी ने जो सखी को तांबूल दिया उसको श्री श्याम सुंदर आप ग्रहण कर रहे हैं इस प्रकार गंडम गंडे सन्दरत्या अदात ताम्बुल चरतम ताम्बुल समर्पित करते हुए विराजमान इनमें श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया ये इनको सखी कभी तांबुल जो है वो तांबुल भी प्रदान करती हैं। और श्री श्याम सुंदर सखी की खुशामत करके जहां प्रिया जी के अर्धचर्वित तांबुल को प्राप्त करना चाहते हैं जाचे जूठन पाइए पर हहा खाए और जो ठाकुर के बोली है तो सनु सकुच तनिक रह जाए जहां हाहा खा करके जाचे सखी से मांगते हैं कि हमको प्रिया जी का अर्धचर्व तांबूल मिल जाए और पहा पर हाहा खा पैरों में गिर करके हाहा खाते हैं कि प्रिया जी ने जो तांबूल दिया मुझे दे देता दे ऐसी क्या बात है ऐसे नाराज क्यों हो रही है अरे दे दे ऐसे कहकर कि श्री शामसुंदर सखी की मंजरी की खुशामद करते हैं और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए उस अर्चन तांबुल के माधुरी को प्राप्त करने के लिए हाहा हा, खाते हैं तो तांबुल्पण क्वचित अर्प्या तांबुल क्वचित अर्पया श्याम शामसुंदर जब प्रार्थना कर रहे हैं उस समय श्री सखी मंदिर शाम तो प्रियाजी के प्रसादी तांबूल तांबुल को कृपा करके प्रदान करती है अर्धचंद्र तांबूल को प्रदान करती हैं चंद्रहु सं क्वचित होली खेलते खेलते थक गए हैं ये सखी की ही सामर्थ्य है क्योंकि ना अब होली का खेल बंद चल आराम कर लो श्री प्रियालाल दोनों को रस में प्रवृत्त कराना और रस में निवृत्त कराना यह कार्य भी सखी का है तो होली का महा धमाल मच रहा है उदंग होली हो, का हृदंग मच रहा है परंतु उस हृदंग को भी बीच में रोक करके ना अब थक जाओगे अब यह होली का खेल बंद करो ऐसा कह करके शिवप्रियालाल दोनों को पधरा करके सखी नुकुंजमु में लाती है और पादु को है और जब पाद संभा का श्रम दूर हो जाता है तो श्री हरिलाल जी अपनी धमाक में वर्णन कर रहे हैं कि दूर भाई सब सुथिलता अब पुनः खेलो आओ अब थकान दूर हो गई चलो दोबारा खेलो तो प्रिया लाल दोनों को रस में प्रवृत्त कराना और रस में नृत्य कराना ये काम भी सखी का है तो चरण संवाहिक क्वचे कभी श्री प्रिया जी लाल जी इनके चरणों को मैं संवाहन करूंगी कभी दवाऊंगी और दवा करके उनकी शिथिलता दूर करूंगी वे ही जल के लिए हो रही है बोले अभी बीमा पड़ जाओगे जुखाम हो जाएगा चलो अपन करो तो जल से निकालेंगी और जल में प्रवेश प्रवेश कराएंगे रस में तो ये उनकी अपूर्व रस की प्रवृत्ति है कि कहाँ श्रम होगा कहाँ श्रम नहीं हो रहा है यदि वहां पर ऐसी कोई संभावना नहीं है परंतु तो फिर भी लोकोत लीला में कहां श्रम हो रहा है कहां श्रम की संभावना है कहां नहीं है इसके हिसाब से चरण संवाह यानी क्वचित का संवाहन कराएंगे माला मालाद्य परिमंड क्वच दहो कब वो अवसर होगा कि माला इत्यादि के द्वारा मैं आप दोनों को आप दोनों को सजाऊंगी श्री प्रिया जी ने अपने हाथ से गूथ करके माला भेजी पूर्वान लीला में श्री प्रिया नंद भवन में रसोई करने के बाद में लौट करके अपने महल में आई है अपने भवन में बरसाने में आई हैं, वहां अपने महलों में बैठी हैं, इतने में ही श्री वृंदा जी वन देवी के द्वारा वृंदावन के सुंदर पुष्प पांच रंग के कोई सुंदर दो कर्ण फूल फूल के कमल की छड़ी इनको शिवप्रिया जी के पास में भिजवा भिजवाती हैं। और श्री प्रिया जी उन फूलों से अपने हाथ से माला गूथ करके बड़ी सुंदर भयजयंती माला उसको तैयार करती हैं और उन माला को श्री धनिष्ठा जो दासी है हाथ से कपड़ा में लपेट करके जब श्री शाम सुंदर के लिए छाछ छाक लेकर के श्री धनिष्ठा जी जाती हैं उस छाक के साथ में उन पुष्प माला को और कर्ण फूल को कमल छड़ी को इनको श्री श्याम सुंदर के पास में भिजवाती है श्री सखाओं के साथ में क्रिया करने के बाद में गोविंद कुंड में स्नान करने के बाद में गोवर्धन जब धूप ऊपर आ गई सूर्य बीच में आ गया है ऐसी स्थिति में श्री गोवर्धन की छाया में तहटी में गैयाओं को विश्राम करके करा करके श्री श्याम सुंदर आप भी विश्राम करने के लिए उस समय पधारे सब सखाओं को साथ में लेकर के गैयाओं को साथ में लेकर के कामन पधारे और कामन में जब पधारे भोजन थाली में वहां पर इतने में बाघ देख रहे हैं कि अभी तक छाक ना आई भूख लग रही है और इतने में दूर से आती हुई छाक को जब देखें मधुमंगल तो परम परम आनंदित हो जाए भैया आई गई आ गई आ गई और उस छाक को आया हुआ देख करके में बैठकर के आनंदपूर्वक भोजन करते हुए विराजमान हो रहे हैं और धनिष्ठा जी खाली जो बर्तन है उनको तो वापस कांवर में रख करके कांवर के ऊपर बड़े बड़े गंगाल और बड़े बड़े जो टोप है वे आए उनको उनके द्वारा सब सखाओं ने आनंद पूर्वक भोजन किया और भोजन करने के बाद में श्रीष्ठा जी प्रिया जी ने जो माला मालाई है उस माला को, को संबस्थ संबस्थ करती है। और उस नव माला को ग्रहण करके माला को ग्रहण करके श्री श्याम सुंदर अपूर्व रूप से सुशोभित तो हो रहे हैं उस कमल छड़ी को लेकर के विराजमान है सब सखाओ को संग में लेकर के आप श्री गोवर्धन की तरहटी पधारते हैं इस समय सूर्य जब ऊंचे आ रहे हैं उस समय गोवर्धन की तरहटी में जो वृक्षावली है उस वृक्षावली की छाया में गायों को विराजमान करके स्वयं भी श्री गोवर्धन गिर कंदरा उनमें श्री गोपाल आप पधारते और कह रहे हैं भैया अब मैं बोल कोई जगहो मत ऐसा कहकर के स्वयं सो आ, सोने का बहाना बनाते हैं और सोने का बहाना बनाने के बाद में फिर चुपके से उठ के आप श्री राधा कुंड में पधारते और इधर से प्रिया जी वे सूर्य पूजन के बहाने श्री राधा कुंड में आ रही हैं और सूर्य पूजन के बहाने आकर के पहले कुसुम सरोवर के ऊपर पुष्प चयन करती हुई विराजमान हो रही है तो माला दे परमंड कब वो अवसर होगा कि शिवप्रिया ने जो माला बनाई उसके द्वारा परमंड श्याम सुंदर को मैं सजाऊंगी और हो संजीव समीज क्वचित शिवप्रिया लाल इनको पधरा करके जिस समय लाए उस समय शिव के राधा कुंड के निकट जो छे प्रदेश है जहां वृंदा जी श्रीयुगो सरकार को प्रवेश करा रही है कह रही है कि सरकार इस समय हम वसंत कांत नामक जो वृंदावन की कुंज है वहां पर हम पधारे हैं ये वसंत कांत कुंज है जहां अपूर्व शोभा जो है उसकी प्राप्ति हो रही है अब हम निदाग सुभग नामक जो कुंज है उस निदाग सुभग नामक कुंज में अब हम यहां पर पधारे हैं अब हम वर्षा हर्षद नाम करके कुंज जो है जो प्रदेश है श्री वृंदावन का वहां पधारे हैं जहां वर्षा ऋतु विराजमान है अब हम शरदामोद नामक प्रदेश में प्रोविंस में हमने प्रवेश किया है वृंदावन के इस क्षेत्र में हमने प्रवेश किया है जहां शरद ऋतु अपूर्व रूप से विराजमान है अब हम शिशिर कुंज जो है उनमें पधारे हैं अब हम हेमंत कांत जो कुंज है उनमें पधारे हैं ऐसे शिव के छ जो भाग हैं षड ऋतु जहां पर नित्य विराजमान उन शिव की उन कुंजों में श्री प्रियालाल दोनों आनंद पूर्वक वहां पर विराजमान हो रहे हैं तो जब ग्रीष्म ऋतु में पधारते हैं निराग सुबह प्रदेश में जब प्रियालाल पधारते हैं तो अहो क्वच कब विजन करते हुए विराजमान होंगे कभी श्रृंगार कुंज में पधार रहे हैं उस समय श्री प्रियालाल इनके ऊपर सखी पंखा करती हुई विराजमान हैं, तो प्रिया जी के ऊपर तो हवा आ रही है और श्याम सुंदर जब बैनी गूथ रहे हैं तो बैनी गूथने पर श्याम सुंदर जो है उनके भाव जब पसीना आ रहा है तो श्री जी अपने सामने जो सखी प्रिया जी के ऊपर पंखा कर रही है उससे कह रही है ए, देख लाल जी के मस्तक के ऊपर प्यारे के मस्तक के ऊपर कैसे पुष्प बिंदु है चल मेरे पीछे आ जा श्याम सुंदर के पहले पंखा कर तो अब वो जो सखी है दासी वो श्री श्याम सुंदर के पीछे खड़ी होकर के अभी तक प्रिया जी के ऊपर जो पंखा कर रही थी वो पंखा न करके जब सामने आकर के पंखा करती है दर्पण में प्यारे का स्वरूप दर्शन करके जो सामने आकर के पंखा करती है उस समय के अंचल से के वायु छर कृतार्थ होकर के, तो धन्य धन्य के अपने आप को मानते हैं ऐसे संजीव आने क्वचित कब में श्री प्रिया उनको लालजी के ऊपर पंखा करने के लिए प्रिया जी के पीछे खड़े होकर के जी के ऊपर यह पंखा करूंगी तो प्रिया के अंचल से भिड़कर के वायु जब लाल जी के पास में आएगी उस तो समय लाल जी अपूर्व से कृतार्थ करके अपने आप को मानेंगे कर्द सुबासितम कुछ पुनः सुस्वाद चाम हो कब वो अवसर होगा जबकि मैं सुंदर झाड़ी जलपात्र लेकर के आऊंगी और जिसमें सुरंग गुलाब जल कर्पूर आदि इनसे स्वासित जो जल है वो स्वासित जल विराजमान है ऐसे सुस्वाद चांतम अम्बो भ्रत मान झारी जो जल का पात्र है उस जल की झाड़ी को लेकर के कऊ में आऊंगी और प्रियालाल इन दोनों को सुंदर जल इनका पान कराऊंगी और हम कुमलांगी हैं, नृत्य करते करते ही परिश्रम आ जाए ओठ पपड़ा जाए तुरंत सखी उस समय जल लेकर के शिव को पान कराए पाया भी एवं ग्रहे कदा खलु भजे श्री राधिका माधु बहु इस प्रकार घर में शिद मंदिर में अथवा अपनी कुंज में पधरा करके मैं कभी आग्रह के प्रियालाल दोनों को अपने घर में पथराऊ कभी उनकी जो कुंज है उनकी कुंज में ग्रह में भे श्री राधिका माधव श्री राधिका माधव इनकी कब कर सेवा करते हुए विराजमान होंगी इस प्रकार श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा अंत मंजरी स्वरूप प्राप्त करके उस मंजरी स्वरूप का लोभ अनुगत्य कृपा और स्वस्वरूप ध्यान पूर्वक ध्यान करते हुए जब साधक रूप में उपकरण के द्वारा ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ वही सेवा परिपक्व होकर के जब सिद्ध रूप में साधक पहुंच जाएगा तो वह उस लीला का श्रवण कीर्तन व स्मरण करते समय जब लीला का स्मरण कर रहा है उस लीला के स्मरण में विभिन्न लीला के अवसरों पर वह श्री प्रियालाल की इस अभिलाषा के अनुसार सेवा करते हुए विराजमान होगा अतः सेवा साधक रूपेण कार्य जब रूप्री दशा उसकी है उस समय श्री रूप गोस्वामी उनके आचरण के अनुसार आचार्यों के आचरण के अनुसार और जब अंत देह में वो पहुंच गई है उस समय श्री रूप मंजरी उनकी सेवा के अनुसार वह लाल की सेवा करते हुए विराजमान होगी और इस प्रकार श्री राधा माधव का वह ग्रहे खल भजे श्री राधा का माधव घर में पाद सेवन के रूप में और नुकुर्म मंदिर में भी पाद सेवन के रूप में साधक और सिद्ध दोनों देहों में वह सेवा करते हुए विराजमान होगी अब श्री किशोरी जी की नव का ध्यान कर रहे हैं ये बपू सेवा हो गई श्री प्रिया जी के लाल जी के श्रीअंग की सेवा करते हुए विराजमान हो रहे अब उन बपू स्वरूप का ही ध्यान कर रहे हैं कि प्रत्यंगलत उज्ज्वलाम मृत रस प्रेमिक पूर्णाम बुधि लावण्य सुधा निधि ही पूर्व कृपा बासल्य साराम बुधि ारुण्य प्रथम प्रवेश बिलसन माधुर भू गुप्तकोपी महान विधि विजय राधा रसौ का विधि श्री राधे का अपूर्व से समुद्र हैं और समुद्र है उसका वर्णन कर रहे हैं प्रत्यंगल ये अंबुधि अंबुधि उनका यहां पर पूरा संकलन है अनेक अंबुधी के रूप में अनेक समुद्र के रूप में अंबुधि कहती है अंबु माने जल धी माने उनका आश्रय तो अनेक समुद्रों के जल के रूप जब तो अनेक रस समुद्रों के जल के रूप में श्री प्रिया जी विराजमान है राजनी शोभा है प्रत्यंगो छलक उज्ज्वलाम मृत रस प्रेमिक पूर्णाम बुधि प्रतीय अंग में श्री किशोरी जी के अंग प्रत्यंग में प्रत्येक अंग में उलक छलक रही है उछल रही है उज्जवल अमृत रसक प्रेम उज्जवल अमृत रस में उज्जवल अमृत रस का तात्पर्य है कि जहां अन्य अभिलाषा कोई है नहीं और जहां वार्यमान विराजमान है ऐसा जो उज्जवल रस है माने उज्ज्वल का तत्सुखी भाव उज्ज्वल का तात्पर्य तत्सुखी भाव उस तत्सुखी भाव के रस प्रेम जल की श्री राधिका अम्बुधि समुद्र होकर अम्बुधि समुद्र श्री एक ऐसी समुद्र है जहां पर प्रत्येक अंग में उज्ज्वल मान्य तत्सुखी भाव शाम सुंदर को सुख के भाव के अमृत जल उनका समूह तो उनके प्रत्येक शरीर के प्रत्येक रोम से ऐसा अमृत समुद्र उमड़ रहा है जो अमृत समुद्र तत्सुखी भाव से युक्त है श्याम सुंदर के सुख उनमें ही एकमात्र युक्त है तो उज्जवल रस प्रेम उज्जवल रस में जो प्रेम है अर्थात तत्सुखी भाव में जो प्रेम है उसका समुद्र श्री राधिका के प्रत्येक रोम से उछल रहा है उफन रहा है तो प्रत्येक उलत प्रति अंग से उछलत माने उछल रहा है उज्जवल माने तत्सुखी भाव में अमृत रस का जो समुद्र ऐसा समुद्र जहां उछल रहा है और लाल सुधा निधि और श्री राधिका लावण्य की एक माने सर्वोत्तम सुधा निधि होकर के विराजमान है एक माने सर्वोत्तम जिससे बढ़कर करके कोई एक शब्द माने उत्तम के अर्थ में एक शब्द आता है तो लावण्य की सुधान निधि लावण्य की सर्वोत्तम सुधा निधि अमृत समुद्र होकर के विराजमान है जहां रूप की लहर चारों ओर प्रकट हो रही है वो लावण्य पुरु कृपा बासल्य साराम बोधि पूर्व माने अत्यंत कृपा और बात्सल्य इनकी का अंबुधि माने समुद्र है जहां कृपा का सार समुद्र के रूप में विराजमान है और जहां बासल्य का सार समुद्र के रूप में विराजमान है कृपा का तात्पर्य है भक्ति की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करना अब बासल्य का तात्पर्य है कि ऐश्वर्य का विचार न करते हुए अपने हाथ से सेवा करना यह बासल्य का स्वरूप है जैसे बासल्यवती मां जानती है कि बालक अब अपने हाथ से स्वयं भोजन कर लेगा वो समर्थ है परंतु तो फिर भी बासल्य जब अक्षय होता है तो बालक को अपने हाथ से बैठकर के अपने हाथ से भोजन कराती है उसके मुंह में तोड़ देती है तो ऐश्वर्य की सामर्थ्य होने पर भी ऐश्वर्य का निषेध करते हुए अपनी सेवा की भावना को कहीं सामने रखना एक बार श्री बाब की लीलामयी आता है कि मध्यान्ह में विश्राम कराने के बाद में राजभोग आरती होने के बाद में ठाकुर जी के सैया तक पुष्ट मार्ग में एक पद्धति है कि वहां पर पगमंडा बिछाई जाते हैं माने पगमंडा जो है वो पगमंडा बिछाई जाएंगे ठाकुर जी आकर के सैया के ऊपर शयन करेंगे और जल्दी जल्दी में कभी ध्यान रहा नहीं रहा और पगमंडा बिछाना भूल गए जब वो थापन में दोबारा दर्शन खोले तो श्री जी का मुख कहीं श्रम दिख रहा है आंखों में नीर आई है नीर नीर दिख रही है तो श्री विठल नाथ पूछा कि लालन आज मुख पर इतना श्रम कैसे दिख रहा है तो बोले तुमने आज मेरे लिए पगमंडा तो बिछाई नहीं इसलिए दोपहर को सो नहीं पाया वो शैया तो शैया करके गया था पगमंडा तो बिछाया नहीं अब उनके लिए कोई, कोई ज्यादा जाद है क्या सदा जहाज क्रिया करते हैं परंतु तो वे कह रहे हैं कि मारे गलती हो गई क्षमा करना आप इतना परंतु तो ये ये है बासलभाव ये बासलभाव में दृष्टांत दे रहे हैं कि क्या यदि पगमंडा नहीं बिछाए गए पैना नहीं बिछाया गया तो क्या चल नहीं सकते हो क्या कोई ये थोड़ी कि पैरे के बिना पैर भी कहीं दूसरे के पैर रखते ही नहीं हो क्रिया करते, करते हो इतने पूरे वर्णन में क्रिया करते हो कोई ये थोड़ी है परंतु यहाँ पर लीला में इतनी भावना है कि ठाकुर को ऐश्वर्य के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकेगा उनके सुख का निरंतर निरंतर विचार किया जाए इसी का नाम है बासन बासण का मतलब यह नहीं है कि कोई बालक छोटा बालक स्वरूप हो तो सेवा जब भी होगी वह सदा सदा बाल भाव से सेवा होगी उसमें भय बाल बालक नहीं है अवस्था बालक की नहीं है परंतु तो सेवा में भाव जो है वो बालक का भाव होगा जैसे बालक के ऐश्वर्य का विचार न करके उसमें ऐश्वर्य है तब भी उस ऐश्वर्य का निषेध करते हुए जैसे मधुर रूप में ही उसकी सेवा की जाएगी बालक इतना बड़ा है उसको गर्म दूध दे दो साथ में कटोरी रख दो तो वो फूंक दे करके अपने आप में लेगा उसमें सामर्थ्य है परंतु तो फिर भी मां को यह स्वभाव होगा कि मां उस बालक को जब अपने पुत्र को युवक पुत्र को भी दूध देगी तब भी वह ऐसा करते हुए उछाल करके ऐसा दूध जिसको सहन किया जा सके उस दूध को समर्पित करेगी इसका नाम है वात्सल्यू कि सारी सामर्थ्य है परंतु सामर्थ्य का विचार न करते हुए भी कहीं सुख का विचार करते हुए कोई सेवा की जाए सामर्थ्य की कोई एक तरफ रख करके केवल सुख का विचार करके जहां सेवा की जाए उसका नाम बासल्य भाव है उसमें बालक को बालक बना देना ये जब प्रेमास्पद को बालक बना देना ये मुख्य बात नहीं है तो श्री राधिका कैसी हैं पूर्व कृपा बात्सल्य सारुधि परम कृपा और बात्सल्य के सार की समुद्र हैं श्री श्याम सुंदर की जब सेवा करने के लिए बैठेंगी उस समय श्याम सुंदर के ऐश्वर्य का विचार नहीं है श्याम सुंदर के सुख का ही विचार है और ऐश्वर्य के कारण ये अपने आप अपनी व्यवस्था बना लेंगे विचार करके अपनी सेवा को छोड़ा नहीं जाएगा बल्कि अपने हाथ से सारी सेवा की जाएगी इसलिए अपने हाथ की जो सेवा है वही मुख्य होकर के विराजमान है और दासियों के पृथ्वी सखियों के पृथ्वी कृपा की समुद्र है तो श्री राधिका कृपा की समुद्र और बासल्य की समुद्र है कृपा की समुद्र का तात्पर्य है कि वे अपने भक्त को सारी सुविधाएं कृपा करके सेवा का अवसर कृपा करके प्रदान करती हैं। यह उनकी कृपा हो गई और बासल्य की का तात्पर्य है कि श्याम सुंदर के और सखियों के ऐश्वर्य का विचार न करके वे शाम सुंदर और सखियों के सुख का विचार करके ही उनको सारी वस्तु तो प्रदान करती हैं। तो बहुत कठिन बात है कृपा की समुद्र भी है और की समुद्र है की समुद्र का मतलब ये नहीं है कि श्री प्रिया जी या लाल जी कोई अवस्था में छोटे बालक बन जाएं रहेंगे भी किशोर ही परंतु किशोर होते हुए भी उनके सुख का विचार करते हुए तत्सुखी भाव को धारण करना यही बात बातल्य है जैसे मां बालक के समर्थ होने पर भी उसकी सामर्थ्य का विचार न करके उसके सुख की सामग्री पूरी तरह से संपादित करके उसको देगी दूध सहनीय गर्म हो इतना ठंडा करके उछाल करके फिर बालक को दूध देगी यद्यप उसमें इतनी सामर्थ्य है इतना ज्ञान भी है बालक में कि वो अपने हाथ से फूंक मार करके दूध को ठंडा करके पी सकता है परंतु तो सेवा करने में ये नहीं है कि चूल्हे के ऊपर से उलता हुआ जो दूध है और उसको ले जाकर के और ठाकुर जी को भोग कर दिया ऐसा नहीं होगा कि ठाकुर जी में क्या इतनी सामर्थ्य नहीं है क्या कि दूध ठंडा करके पी उनमें इतनी सामर्थ्य है परंतु उनकी सामर्थ्य का विचार न करके उनके सुख का विचार करते हुए दूध को उछाल करके ठंडा करके सह सुहाता हुआ करके ही ठाकुर जी को भोग रखा जाएगा था। यदि ठाकुर तो सबके कारण हैं, सर्व कारण हैं, अब ज्यादा के दिन है तो गरम जल करके ही ठाकुर को स्नान कराया जाएगा ठंडे जल से स्नान नहीं कराया जाएगा एकदम शीतल जल से भी स्नान नहीं कराया जाएगा गर्मी के दिन भी हैं, तो जो जल सहज रूम टेंपरेचर का है उसको बनाते हुए अर्थात यदि स्नान यात्रा का हमें ठाकुर जी को स्नान भी कराना है तो स्नान यात्रा के जल का अधिवास पहले दिन कर दिया जाएगा रात्रि को फिर सुबह स्नान कराया जाएगा जिसे जो जल है वह तो नित्य भी नित्य की सेवा में भी विचार है कि जल जो है वो कहीं बहुत ज्यादा ठंडा तो नहीं है इसलिए जो कुन जल है या रूम टेंपरेचर का जो जल है उस जल से ही ठाकुर के का नहीं तो ठाकुर के लिए वो तो पृथ्वी जलवायु आकाश सबको उत्पन्न करने वाले वही है उनके लिए क्या ठंडा क्या गर्म परंतु तो ऐश्वर्य का विचार नहीं वहां पर तत्सुख का विचार करके ही सेवा की जाएगी तो ये तत्सुखी भाव को ध्यान करना इसका नाम है वासल्य और अपनी सेवा दूसरे को उपलब्ध कराना इसका नाम ही है कृपा तो दया का भाव भी विराजमान है और वासल्य का भाव भी विराजमान कृपा माने दया और वासल्य माने तत्सुखी भाव उनके सुख का विचार फिर से कहते कृपा माने दया भक्ति के ऊपर सेवक के ऊपर दया यह है कृपा और बासल का तात्पर्य है भाव उनके सुख में सुख मानना ये इनकी शिरारानी समुद्र होकर के विराजमान है और तारण्य प्रथम प्रवेश बिलसत माधुर्य साम्राज्य भू श्री राधिका में प्रथम प्रवेश करने में जिनका माधुर्य अपूर्व रूप से विराजमान हैं माधुर रूपी राज्य के ऊपर वे महाराजी बनकर के स्वामी बनकर के विराजमान हैं माधुर्य साम्राज्य के वे सम्राट होकर के साम्राज्य होकर के विराजमान हैं गुप्त गोपी महानिधि ये महानिधि परम परम गोपनीय है गुप्त है हर एक के सामने स्वरूप प्रकट नहीं आए शास्त्र भी इसको छपा करके वर्णन करते हैं उपनिषद भी ऐसी कोई गुप्त है श्री राधिका का विधि वे रस की माने निवास रस के निवास की अवधि है रसौ का विधि रस की ओक ओक कहते हैं निवास उस रस के निवास की पूरी निधि होकर के वे विराजमान है समुद्र को जैसे जल निधि कहा गया ऐसे ही श्री राध का भी रस की निधि होकर के विराजमान हैं सारा रस उनमें विराजमान तो में जहां उज्जवल माने तस्सुखी भाव वाला अमृत रस प्रेम उसकी वे समुद्र हैं तस्खी भाव की समुद्र हैं वे लावण्य अर्थात जहाँ सौंदर्य की लहर चारों प्रकाशित हो रही है उसकी समुद्र होकर के विराजमान है वे कृपा अर्थात भक्ति के प्रति दया अथवा प्यारे के प्रति अपूर्व दया और बात्सल्य अर्थात तत्सुखी भाव उनके सुख का विचार इसकी सार समुद्र होकर के विराजमान है तारुण्य के प्रथम प्रवेश होने पर भी माधुर्य की साम्राज्य होकर के वे विराजमान है ऐसी गुप्त कोई महानिधि है श्री का जो रस की ओक है रस की नवास रूप होकर के विराजमान और जहां परम परम सुख पराकाष्ठा सुख की जो पराकाष्ठा है जिसमें बाह्य आभ्यंतर जितने भी व्यापार हैं वे सब निरुद्ध हो जाएं और प्यारे के मन के साथ में मन मिल जाए उसका नाम है रस करने हो, दी, दी। प्राप्त करके विराजमान है और चमत्कारी आस्वाद बाह्य अभ्यंतरकरण व्यापाराधनम स्वरणादि विच्छेदेदी अविचेदारी यूर पद नखमणि नख मणिज्योति सांद प्रेमृत रस महा सिंधु कौटिर्लास राधा रचयती कृपा दृष्टिपातम कदाचित मुक्तिस्तुच्छी भवत बहुश प्राकृत प्राकृत य पद नखमणि श्री राधिका के पद नखमणि चरण के जो नाखून है नखमणि उनसे मणि ज्योति चारों ओर निकल रही है यह ज्योति ही ब्रह्म जिस ब्रह्म से संपूर्ण वस्तुएं जिसका आश्रय लेकर के जिसके भीतर ही सब कुछ समा गई तो श्री राधिका के चरण नखल नक्की जो ज्योति है वो ज्योति प्रकाशित हो रही है ज्योति फुहारो कुंज को ब्रह्म सुप्रकाश श्री नुकुंज से अपूर्व से ज्योति का एक गुब्बार निकलता है वही ब्रह्मन किया श्रीप्रियालाल जब निकुन्न में विलास कर रहे हैं उनके श्रीअंग की ज्योति कोई प्रकट हो रही है वह ज्योति ब्रह्म ही विराजमान है इसी को चैतन चर्तामृत में कहा गया यद्वरितम ब्रह्म ज्योति वो ब्रह्म को उपनिषदों, उपनिषद उपनिश्द, उनके द्वारा जो ब्रह्म जो है वो उनकी अंग ज्योति होकर के विराजमान है यह या आत्मातरयामी पुरुषित सोशांश विव जो अंश है वही पुरुष होकर के संकर्ष अनुरुद होकर के विराजमान है षणेश्वरी पूर्ण यह भगवान सत्स्वय ष्वरी से परिपूर्ण होकर के वे भगवान ब्रह्मो निशनी सोच से तनुभा जो श्रीप्रिया लाल के अंग की ज्योति है वही उनकी तनुआ उनके श्रीअंग की प्रकाश होकर तो के विराजमान है तो यशस्त पूज्य पद ज्योति, जिनके चरण के नख की जो ज्योति निकली वह ज्योति ही ब्रह्म है जहां पर कोई विशेष न हो उसका नाम है ब्रह्म जहां विशेष प्रकट हो रहा हो उसका नाम है भगवान जहां गुण प्रकट हो रहे हैं उसका नाम है भगवान जहां गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं उसका नाम, गुण है तो सही तो पर हो रहे हैं उसका नाम है ब्रह्म उसकी एक छटाया प्रेमा मृत रस महा सिंधु कोटिल विलास उस श्री एक छटाया श्री प्रिया में जो प्रेम है उस प्रेम की एक बिंदु हो करके शांत जो प्रेम है उस प्रेम की समुद्र हो करके श्री राधिका विराजमान है और वो समुद्र की ही जो एक एक बिंदु है वही कौटिन है उसकी जो लहर है उसकी जो बिलास माने बूद है वो बूंद ही सर्वत्र सर्वत्र विराजमान है अर्थात जितनी भी द्वारिका मथुरा बैकुंठ और जितने भी अवतार उनकी जितनी भी प्रियाएं हैं वे प्रिया श्री राधिका के शांत प्रेम रसरूपी समुद्र श्री राधिका का शुद्ध प्रेम रसरूपी जो समुद्र है उस समुद्र की बिलास माने लहर और बूझ के समान जितनी भी प्रियाएं हैं वे सब विराजमान सुंदर सिद्धांत यहां पर निरूपांत करते हैं जितने भी अवतार हैं वे अवतार श्री कृष्ण उनके विलास रूप होकर के विराजमान हैं वे उनके ही कहीं विलास होकर के विलास का तात्पर्य है जहां रंग रूप लीला में कुछ भेद हो उसका नाम है विलास प्रकाश उसे कहेंगे जहां पर एक साथ स्वरूप प्रकट हो रहा हो उसका नाम है प्रकाश जैसे रास में अनंत प्रियाओं के साथ में श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं पंत तो सभी अभिमान धारण किए हुए हैं राधा कांतरा सभी अभिमान धारण किए हुए हैं व्रजेन्द्र नंदन गोविंद मैं ब्रजवासी हूं मैं राधा कांतु ये अभिमान धारण करके विराजमान है तो जहां श्रृंगार लीला बेश एक होकर के विराजमान है उसका नाम है प्रकाश जहां श्रृंगार लीला बेश स्वभाव इनमें कुछ अंतर आ जाए उसका नाम है विलास जैसे बलराव जी कृष्ण ही है परंतु श्रृंगार लीला बेश स्वभाव इनमें थोड़ा सा अंतर है तो उसको हम विलास कहेंगे तो प्रकाश और विलास श्री कृष्ण यदि द्वारका में में विराजमान है मनुष्य रूप में वृंदावन से आकर के अब कुछ देर के लिए मैं मथुरा में द्वारका में बस रहा हूं मूलतः मैं ब्रजवासी हूं मूलतः तो मैं भ्रज, का हूं अब यहां पर आकर के मैं बस गया हूं तो उसको हम प्रकाश कहेंगे परंतु तो मथुरा में या द्वारका में कभी कृषि के दो की जगह चार भुजा प्रकट हो जाए तो उसको हम बिलास कहेंगे वो बिलास हो जाएगा नाकार जो स्वरूप है जो ब्रिज से यहां आया है वो स्वरूप है प्रकाश परंत यदि कृष्ण में ही चार भुजाएं उत्पन्न हो जाएं ईश्वर्य प्रकट हो जाए तो उसका नाम बिलास हो जाएगा तो महासिंद कोटिर बिलास राधे का महाअमुच की सिंधु हैं और उनके विलास रूप में कभी वे लक्ष्मी बन करके कभी वे रुक्मणी बन करके कभी सत्यभामा बन करके कभी सीता बन करके अनेक अनेक रूपों में वे विलास रूप में कहीं विराजमान हो रही है इसलिए विलास शब्द का प्रयोग किया वह सटीक शब्द है ये परकर अलंकार का यहां प्रयोग किया गया है साचे राधा कृपा ऐसी श्री का यदि हमारे ऊपर कृपा करें कदाचित तो मुक्ति ही भवतु मुक्ति तुच्छ हो जाएगी बहुश प्राकृता प्राकृत श्री और प्राकृत अप्राकृत श्री भी तुच्छ हो जाएंगे मुक्ति के तीन रूप हैं मुक्ति का एक स्वरूप है कि जहां दुख की निवृत्ति हो जाए यह मुक्ति का एक स्वरूप है तिरताप निवृत्ति उसी का नाम मुक्ति है मुक्ति का दूसरा स्वरूप है कि जीव के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है आवरण दूर हुआ और वह स्वरूप में स्थित हो जाए यह मुक्ति का दूसरा स्वरूप है मुक्ति का तीसरा स्वरूप है के जीव को श्री भगवत सेवा की प्राप्ति हो जाए ये तीन प्रकार की मुक्ति है इनमें पहली दो मुक्ति अधूरी मुक्ति है दुख की निवृत्ति हो गई और दुख की निवृत्ति को किसी ने मुक्ति मान लिया तो ये केवल मुक्ति का सुख का आभास है तत्वता उसको सुख मिला नहीं किसी के शरीर में दर्द हो रहा था उसने दवाई खाई पेनकिलर खाया दर्द दूर हो गया वो कह रहा है बड़ा सुख में हूं परन्तु तो सुख मिला नहीं है दुख की निवृत्ति को उसने सुख माना है यह एक स्वरूप हुआ दूसरा था किसी के ऊपर अज्ञान का आवरण आया हुआ था अज्ञान का आवरण दूर हो गया था सोना परंतु तो बड़ा नीला पीला दिख रहा था जरा रगड़ा लगा करके मिट्टी से उसको साफ किया ब्रश से साफ किया और वो उसका अपना स्वरूप आया तो उसको कहीं स्वरूप की तत्त्वता प्राप्ति नहीं हुई स्वरूप तो उसके पास में पहले से था केवल आवरण की नृत्य मात्र हुई इसको भी मुक्ति कहा जा सकता है ज्ञानी जन यही कहेंगे कि आत्मा के ऊपर जो माया का आवरण आया था उस माया के आवरण की नृत्य हुई तो दुख की निवृत्ति ये मानने वाले चार दार्शनिक सिद्धांत हैं मीमांसा कहते हैं दुख की निवृत्ति हो जाए जड़ रूप में हम स्थित हो जाएं उसका नाम मुक्ति है नैया कहते हैं दुख की निवृत्ति हो जाए माया से हम अलग हो जाएं इसका नाम मुक्ति है साक्ष और योग सांक्ष और वैशिष्य ये भी केवल प्रकृति का पुरुष से अलग होना ये इन चारों की दृष्टि में यही मुक्ति है दुख की निवृत्ति योगी कहता है कि हमारे ऊपर जो आवरण आया हुआ है वो आवरण की निवृत्ति हो जाए तो योग और वेदांत ये कह रहे हैं कि अज्ञान का आवरण जो आया हुआ है वो अज्ञान का आवरण दूर हो जाए सोने के ऊपर जो हरी पीली परत जमी हुई थी वो लेयर हट जाए और उसमें जो चमक है वो शाइनिंग दोबारा आ जाए अपने स्वरूप को वह प्रकाश प्रकट प्रकट करने लग जाए इसका नाम मुक्ति है परंतु यह भी मुक्ति का मुख्य स्वरूप नहीं है मुक्ति का तीसरा स्वरूप है वो है कि जीव को जिसका वह अंश है उस अंश की सेवा करने का सौभाग्य मिले तो ये तीन मुक्ति है दुख निवृत्ति को क्या मुक्ति कहेंगे स्वस्वरूप की प्राप्ति को क्या मुक्ति कहेंगे क्या ब्रह्म में लील हो जाने को मुक्ति कहेंगे या ब्रह्म की सेवा करने को मुक्ति कहेंगे ये चार जो स्वरूप हैं, ये तीन की जगह चार कर लिए तो तीन की जगह ये चार स्वरूप हैं, ये चार स्वरूप मुक्ति के हो सकते हैं दुख की निवृत्ति कोई मुक्ति कहते हैं कोई अपना स्वरूप वापिस हमको मिल गया उसका नाम मुक्ति है कोई कह रहे हैं कि हम जिसके अंश थे उसमें ही मिल गए आत्मा परमात्मा एक होकर के विराजमान हो गया इसका नाम मुक्ति है परंतु इन तीनों मुक्तियों में तत्वता सुख की प्राप्ति नहीं है सुख का आभास मात्र है वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी जब सेवा सुख की प्राप्ति होगी तो श्री मुक्ति सुतु श्री राधिका की सेवा प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़ करके और कोई दूसरा मुक्ति का स्वरूप नहीं हो सकता है मुक्ति भी उसके आगे तुच्छ हो जाएगी बहुत प्राकृत अप्राकृत श्री और तो और क्या प्राकृत तो और अप्राकृत जितनी भी संपत्ति हैं वो भी श्री राधिका की सेवा मिल जाए तो वे संपत्ति भी तुच्छ हो जाएंगी और मुक्ति भी तुच्छ हो जाएगी द्वारा यश्यापूरजक श्री राधिका के पद नखमणी चरणों की नखमणी अपूर् रूप से स्फूर्जक चमक रही हैं और उनकी ज्योति चारों ओर फैल रही है वह ज्योति ही ब्रह्म ज्योति होकर के विराजमान है उसका के सान्द प्रेम की समुद्र होकर के श्री राधिका विराजमान है सान्द प्रेमामृत रस महासिंधु वे रस की महासिंधु होकर के विराजमान है और उनकी जो करोड़ों लहरें हैं करोड़ों बूध हैं वो बूध ही जहां पहुंच गई वहां पर श्री श्यामचंद्र की प्रीति होगी जहां नहीं पहुंची वहां श्यामचंद्र की प्रीति नहीं होगी अर्थात लक्ष्मी रुक्मणी सीता आदि जितने भी श्री स्वरूपा है उन सब स्वरूपाओं में श्री राधिका की नख की एक विलास कहीं विराजमान है उनकी एक छटा कहीं विराजमान है और विलास होने के कारण वे अलग अलग स्वरूप धारण करके विराजमान हुई वे प्रकाश रूप में उन उन नारायण श्री द्वारकाधीश इत्यादि स्वरूप के पास में प्रकट न होकर के लास रूप में ही श्री राधिका वहां विराजमान हुई साधा कृपति कृपा दृष्टि वे श्री राधिका यदि कृपा दृष्टपात करें तो तुच्छी भवतु उनकी कृपा दृष्टपात होने पर स्वरूप शक्ति का ही निपात हो जाएगा उस कृपा का तरीका क्या है कि श्री गुरुदेव की शरणागति ग्रहण की जाए तो गुरुदेव के माध्यम से श्री राधा रानी की कृपा का शक्ति संपात हो जाएगा दीक्षा की जो विधि है वह शक्ति निपात की ही विधि है श्री जो शक्ति है उसका भक्ति के हृदय में जैसे आधान किया गया है उसका निपात किया गया उसकी भावना जैसे प्रदान की गई उसका यही हृदय उस भावना से युक्त होकर के विराजमान वो शक्ति से युक्त होकर के विराजमान होता है तो दृष्टि पातम, दृष्टि निपात पात शब्द के द्वारा शक्ति निपात दृष्टि के द्वारा शक्ति निपात करती हुई वे शिवराज का यदि विराजमान है तो मुक्ति ही मुक्ति के तीन जो स्वरूप हैं, वे तुच्छ तो हो जाएंगे चौथा स्वरूप ही वास्तविक मुक्ति है पहला स्वरूप है दुख की निवृत्ति वह तुच्छ तो है राधिका सेवा के आगे दूसरा स्वरूप है जीव के सचित आनंद स्वरूप की उसको प्राप्ति जिसको वो भूला हुआ था उस स्वरूप की प्राप्ति हो जाए ये भी तुच्छ हो जाएगा तीसरा स्वरूप है जिसका वह अंश था वह जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल गया ब्रह्म में साइव प्राप्त करके विराजमान हो गया ये जो साइवेशन है ये भी तुच्छ हो जाएगा मजर जो है ब्रह्म में लीन हो जाना या भी तुच्छ हो जाएगा अब चौथी जो मुक्ति है वही मुक्ति है वो मुक्ति का तात्पर्य है कि जहां स्वस्वरूप में अवस्थित हो करके श्री प्रियालाल के माधुर्य का आस्वाद प्राप्त करना यह वास्तविक मुक्ति है तो यह वास्तविक मुक्ति मिलेगी अंग जो मुक्ति है वो तुच्छ हो जाएंगी और इसी भाव को कहीं कहा कि कृपय तीन राधा बाधिकता शेष बाधा किम अपरम अवशिष्टम पुष्टि मर्याद यदि च किंचित श्री द्विजवर मणिपंतिया मुक्ति शुक्तिया तथा किम श्री विठलनाथ जी गुसाई वे कह रहे हैं कि कृपया यदि राधा यदि राधिका मेरे ऊपर कृपा करें तो बाध्यता शेष बाधा श्री राधिका की कृपा से भजन में आने वाली जितनी भी बाधिता बाधाएं हैं वे सब बाधित हो जाएंगी कि अपरम सिस्टम पुष्टि मर्यादा और में फिर मुझे पुष्टि और मर्यादा इन सबों के साधनों में फंसने की बात आवश्यकता नहीं है कृपा के द्वारा ही सब कुछ हो जाएगा पुष्टि मर्यादा ये मेरे लिए अवशिष्ट इनके द्वारा कोई वस्तु मुझे अलग प्राप्त होगी वो नहीं है कृपा ही परम फल है यदि बदलती किंचित यदि श्री राधिका उस समय मेरे ऊपर कृपा करते हुए कुछ कहें सखी से बोले लाल जी से बोलना है, अथवा अच्छा मुझसे साक्षात बोल, किंचित बदलती किसी भी तरह से वे मेरे ऊपर कृपा करती हुई बोलें, तो यह बस किंचित बदलती स्ने और समय मुस्कान उनके अधरों के ऊपर विराजमान है तो किम अपरम अवशिष्टम पुष्ट मर्यादिमें तो मुझे पुष्टि और मर्यादा इनमें इनका परम फल वो क्या मिला राधिका की कृपा ही परम परम फल है फल है यह दिखा रहे तो मुक्ति तुच्छी भावती मुक्ति तो तुच्छ हो जाएगी और प्राकृत अप्राकृत जितने भी श्री मानव संपत्ति है वैकुंठ की संपत्ति और जगत की संपत्ति ये सारी संपत्ति ये भी तुच्छ हो जाएगी यदि एक श्री राधिका मेरे ऊपर कृपा करें आगे करे हैं कदा वृंदारण्य मधुर मधुरानंद रसदे प्रियश्वरिया केली भवन नव कुंजान मृगे कदा श्री राधाया हा। पद कमल माध्वीक लहरी परिवाहिश्चेपो मधुकर मधीरम मदयता के कब वह अवसर होगा कदा कहकर के एक बार संतोष नहीं है बार बार उस सुख को प्राप्त करने पर भी नित्य नूतनता की प्राप्ति है तो कला में नित्य नूतनता की प्राप्ति कला में अपनी अयोग्यता का की प्राप्ति और कदा में श्री किशोर जी की कृपा के द्वारा ही ये वस्तु प्राप्त हो सकती है ये श्री राधिका अधिकृत होकर के ही यह वस्तु प्राप्त है तो राधिका के अधिकार में यह है मैं सर्वथा अयोग्य हूं और बार बार इस सुख को मैं प्राप्त करू ये तीन भाव विशेष रूप से कदा में तो कदा बृंदा कब वो अवसर होगा श्री वृंदावन में मेरे शरीर का अयोग्य व्यक्ति उस संपत्ति को जो अत्यंत मूल्यवान है और जो श्री राधिका के द्वारा अधिकृत है कोई दूसरा दे नहीं सकता है ऐसी संपत्ति को कव में प्राप्त करूंगा जो कृपाई लभ्य होकर के एकमात्र विराजमान वे चाहे तो मालिक का मालिक कौन अंग को भी वे वस्तु प्रदान कर देंगे ये बिंदावन। जो बिंदावन कैसे हैं मधुर आनंद रस दे मधुर से भी मधुर मधुर से से भी से भी आनंद रस को प्रदान करने वाला बाघ चार बार मल्टीप्लाई uh, हुआ मधुर मधुर रस आनंद दे तो कहीं इसको इस तरह से समझाया जा सकता है कि संसार का सारा सुख यदि किसी को मिल जाए तो उसको हम कहेंगे मानुषानंद मानुषानंद के भी अधिक अधिक गुण होकर के फिर कहीं जो आनंद प्राप्त होगा वो होगा ब्रह्मानंद फिर ब्रह्मानंद का भी कहीं अधिक सुख यदि कहीं होगा वो होगा भगवदानंद और भगवदानंद का श्री नारायण वैकुंठनाथ उनका आनंद और उनके आनंद से भी सत अधिक गुणीभूत होकर के जो सुख की प्राप्ति होगी वो होगी नुकुंज में जो रागानुगानंद है उस रागानुगानंद की प्राप्ति तो कब वो अवसर होगा कि मधुर से भी मधुर से भी जो आनंद उस आनंद का भी जो रस उस रस को श्री राधिका प्रदान करने वाली है जब जिन्होंने श्री मंजनी स्वरूप धारण करके प्रियालाल की समीप्य सेवा को प्राप्त किया साष्ट सेवा नहीं सारूप्य सेवा नहीं सालोक्य सेवा नहीं बल्कि सामीप्य सेवा और सामीप्य सेवा भी श्री अंग की बापू की मधुरतम एकांत स्थिति में जो सेवा है उस सेवा को जिसने प्राप्त कर लिया उसका कोई सीमा नहीं तो मधुर मधुर मधुरानंद रसदे प्रियव केली भवन नरकुन्यान मर प्रिय प्रियश्वरिया मेरे जो प्रिय श्री श्याम सुंदर हैं उनकी भी ईश्वरी होकर के जो विराजमान हैं जिनसे राधिका का माधुर्य ऐसा है कि श्याम सुंदर आप स्वयं उनकी सेवा करना चाहते हैं वो शाम सुंदर यदि राधिका की सेवा करेंगे तो उनकी महिमा घट जाएगी वो नहीं महिमा घटती नहीं है स्वरूपभूत वस्तु में किसी की सेवा करना यह उसकी महिमा को नहीं घटाता अपने ही शरीर में यदि अपना पैर दुख रहा है तो अपने पैर के अंगूठे को अपने पैर की एड़ी को अपने हाथ से दबाएं तो कोई हाथ की इज्जत थोड़ी घट गई <laughs> तो जहां एक रूप है वहां एक रूप में कौन छोटा कौन बड़ा कौन नीचे है और कौन ऊपर है पैर नीचे है सिर ऊपर है परंतु तो पैर की भी उतनी ही महिमा है जितनी कि सिर की महिमा है अतः छोटी से छोटी जो वस्तु है उसको अपने अंग रूप होने पर कोई तो भी वस्तु छोटी बड़ी नहीं होगी इसलिए यह कहना कि प्रिया की सेवा करने पर श्यामचंदर की ईश्वरता में बाधा आ गई यह गलत है यह कभी समझ नहीं तो शरीर के छोटे से छोटे नाखून उनकी भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ वस्तु से कहीं सेवा करना चाहता है तो जब अंगभूत हो गई तो कोई वस्तु तो छोटी कहलाने लायक है ही नहीं उसकी संज्ञा छोटी हो ही नहीं सकती है इसलिए ये सिद्धांत ही कहीं गलत है इसलिए शिव प्रिया की यदि श्याम सुंदर सेवा करें तो श्याम सुंदर की सर्वेश्वरता में कहीं कोई कमी नहीं आती है क्योंकि स्वरूप की सेवा करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं तो प्रियश्वर्या मेरी प्रिया मेरी ईश्वरी मेरे प्राणों से भी प्यारी होकर के मेरी जो स्वामी विराजमान हैं मेरी जो ईश्वरी जिनके आदेश को पालन करने के लिए दासी सदा विराजमान हैं केली भवन नव कुंजानी मर गए ऐसी हेष आदि के आपके केली भवन नव कुंजों का मैं कब दर्शन करूंगी अर्थात शिव का दर्शन करने का मुझे वृंदावन की केल कुंजियों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो कदा श्री राधाया तो केल कुंज का दर्शन करने का तात्पर्य है कि मुझे साष्ट्र संपत्ति नहीं चाहिए सारूप्य संपत्ति नहीं चाहिए सालों की संपत्ति नहीं चाहिए मुझे सामिक्य संपत्ति चाहिए सामिक्य संपत्ति में भी जो मधुर भाव है उस मधुरभाव की जो संपत्ति है वो मुझे चाहिए और उस मधुर भाग की संपत्ति जहां बपू सेवा करते हुए प्रियालाल लाल के श्रीयंग की साक्षात सेवा करते हुए मैं विराजमान हूं ऐसा अधिकार दासी को ही है किसी दूसरे को नहीं है सखी को भी नहीं है उतना निकट का अधिकार वो अधिकार मुझे दासी रूप में प्राप्त हो तो नव कुंजा ने मृगे नव कुंजे इनका मैं कब कर दर्शन करूंगी मृगे माने ढूंढूंगी उन कुञ्यों को लालच पूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करूंगी कदा श्री राधाया पद कमल माध्विक लहरी श्री राधिका के चरण कमलों से जो मधु की लहरी प्रकट हो रही है उस लहरी के परिवाह उस लहरी की तरंगों के परिवाह में प्रवाह जो लहर निकल रही है उस लहर के प्रवाह में चे तो मधुकर मधीरम मदयता मेरा कव यह मन मधुकर हो करके अधीर हो करके मतवाला होगा क्या सुंदर अनुप्रास का अद्भुत प्रयोग के तो मधुकर मधीरम मदयता मेरा ये चित्त है वो कब मधुकर अधीर हो करके मेरा चित्त मतवाला हो जाए जैसे भोरा मतवाला हो करके भोरे के उस कमल के ऊपर भ्रमण करता है ऐसे मेरा चित्र मतवाला होकर के कब विराजमान तो वृंदावन में मधुर से भी मधुर से भी मधुर का भी मधुर उसका भी आनंद उसका भी रस इनको प्रदान करने वाली तो सारे मानसानंद ब्रह्मानंद भगवतानंद को प्राप्त करके अंत में श्री रस का जो श्री नुकुंज का जो आनंद है उस निकुंज के आनंद को हित आनंद को रस के आनंद को मैं कब प्राप्त करूंगी हित माने प्रेम उस प्रेम के आनंद को मैं कब प्राप्त करूंगी मेरी प्रिया सबसे ज्यादा प्यारी होकर के आत्मीय होकर के विराजमान है जहां प्रियता की अधिकता होती है वहां आत्मीय आत्मा बन जाता है प्रियता की पराकाष्ठा आत्मी को आत्मा बना देने ये रस एक पद्धति है तो श्री प्रिया आत्मा होकर के ही विराजमान हैं तो ऐसी ईश्वरी केल भवन नव कुंजान मर गई उन केल भवन के उनके केल भवन के नव कुंज का दर्शन करूंगी अर्थात मुझे सारी संपत्तियों को त्याग करके साष्ट सालों के सामीप्य सा, सारूपी संपत्ति को छोड़ करके सामीप्य में भी निकटतम भाव में जो सामीप्य है उस भाव में सामीप्य को मैं प्राप्त करती हुई विराजमान होंगी ऐसे श्री राधिका के चरण कमल से जो अपूर्व मधु निकल रहा है उसमें मेरा ये चित्त अधीर हो करके मतवाला बन जाए राधा के निकुंज बीफिस चरण कब श्री राधिका की नुकुंज के राधिका की केले नुकुंज की गलियों में मैं विचरण करूंगी वृंदावन की शिप्री की केले में मैं विचरण करके उनकी इच्छा के अनुसार सारी सामग्री उनको कब समर्पित करूंगी जब प्रिया को जो वस्तु की आवश्यकता है इस नुकुंज की सबसे छोटी सी ये सखी ये अभी अभी आई है और इसके ऊपर सब निकुंजी की जितनी भी बड़ी हैं वे सीनियर साफ इसके ऊपर हुक्म चलाने वाली हैं कोई कहे कह ए, चल ये करके आ सब इसके चपत लगाती और ये दौड़-दौड़ करके सबका काम कर जो भी सीनियर है नकुंजी की बड़ी जो सखीरण है उन सब के आदेश को पालन करती हुई सबसे छोटी दासी है और सब की आज्ञा सबकी लाली और सबकी आज्ञाकार होकर के विराजमान तो श्री राधिका की केल कुंज की बीथियों में सब के आदेश को पालन करती हुई कब दौड़ बोल करके मैं कार्य करूंगी और सबकी कृपा की पात्र बनूंगी सब इसको डाटेंगी, सब इसको लाल करती है सब डांटती हैं सब लाल करती सबके आदेश को प्राप्त करेगी राधा विधान उच्चारण और श्री राधिका नाम इनका ही उच्चारण करते हुए मैं कब विचरण करूंगी राधा राधा बोलते हुए वृंदावन में कब विचरण करूंगी जो प्रिय वस्तु है उसका उच्चारण अपने आप मुख से निकलता है नाम ग्रहण करना और नाम निकलना दो अलग अलग चीज हैं भक्ति करना और भक्ति होना दो अलग अलग वस्तु हैं भक्ति की सिद्धि तब है जब भक्ति होने लगे भक्ति की जाए वो नहीं है तो जैसे देवानाम गुणलिंगान आनुश्रमिक कर्म नाम सत्व एवं मंसल वृत्ति स्वाभाविक ही शब्द को अंडरलाइन कर रही है तो स्वाभाविक जो वृत्ति है इंद्रियों की वो होनी चाहिए नाम लिया नहीं जाए नाम प्रकट हो भक्ति की नहीं जाए भक्ति होने लगे ये भक्ति का सिद्ध स्वरूप है तो श्री राधिका नाम का ही उच्चरण उच्चारण करते हुए मैं विचरण करूं राधाया अनुरूप में परम धर्मम रसेना चरण श्री राधिका के अनुरूप परम धर्म का ही मैं आचरण करूं अर्थात श्री प्रिया जो चाहती हैं प्रिया की जितनी भी चाय देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता कृष्णमयी होकर के विराजमान भीतर बाहर कृष्ण प्रकट उनके धर्म का ही मैं पालन करूं अर्थात श्री राधिका जो चाह रही हैं ऐसी ही अभिलाषा को मैं धारण करूं राधाया चरणाम परिचरण और श्री राधिका के चरणाम्बुज का ही सेवन करते हुए सेवा कैसे करूं नानो उपचार ही जितने भी उपचार साधन मिले उन साधनों के द्वारा श्री राधिका की सेवा करते हुए ही कर श्याम श्रुतशेखरों परिचरण उस समय श्रुति शेखर का तात्पर्य है वेदांत श्रुतियों का मुकदमणि स्वरूप जो है वो कहां है श्रुतियों का मुकदमणि स्वरूप है वेदांत में तो श्रुद शेखर माने उपनिषद शल, उपनिषदों को वेद का अंत वेद का शीर्ष भाग कहा गया पहले कर्मकांड का वर्णन किया कर्मकांड में अनेक अनेक ऐसे शब्द आए जो कि परतत्व का निरूपण कर रहे हैं परंतु तो हमने उनके उस अर्थ को ग्रहण न करके उनका प्रयोग केवल हमने कर्मकांड यज्ञ के लिए उनका प्रयोग किया के लिए उनका प्रयोग किया जैसे यज्ञ देवास्थान धर्म प्रथमान्यासन सप्ताशन संदय पुरुष अब इनका पूरा जो अर्थ है वो अर्थ है कि इन तीन लोकों से परे होकर के जो ज्योतिधाम है वो ज्योतिधाम ब्रह्म उनकी आराधना की जाए परतु हमको इनसे कोई मतलब नहीं जिस समय यज्ञ करने के लिए बैठे उस समय नाभ्या अंतरिक्षम इसको हमने भोग लगाने के लिए प्रयोग किया आरती करने के लिए चंद्रमा मन से जाता है इस शब्द का प्रयोग किया इनका जो संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तों पादान ब्रह्म है इस अर्थ को कहीं विचार नहीं किया था परंतु वो अर्थ कहीं ना कहीं मन में खटक जरूर रहा तो इसका अर्थ क्या है तुम कर तो रहे आरती कर रहे हो आरती तो इसका अर्थ नहीं है चंद्रमा मनसु जाता है इसका आरती में प्रयोग कर रहे हो परंतु तो इसमें आरती का तो कहीं कोई अर्थ नहीं है हम कर्म करने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं इसका अर्थ तो कुछ अलग निकल रहा है शब्द का अर्थ अलग है और हम क्रिया कर रहे हैं कोई अलग नाभ्या आशित नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ शीर्षोद उनके माथे से जो लोग उत्पन्न हुआ तो इसका अर्थ तो कुछ अलग निकलना रहा है कि वो सर्व कारण है परंतु हम उसका प्रयोग कर रहे हैं भोग लगाने में तो ये क्या झमेला है तो शू शू में कर्म कांड में जो वेद के अर्थ थे उनके वेद के तात्पर्य अर्थ को न लेकर के हम उनका प्रयोग केवल धर्म अर्थ काम इन तीन पुरस्थों के लिए करने लगे परंतु मन कहीं खटक रहा था अटक रहा था कि हमने काम के लिए जिस कर्म में इन वेद मंत्रों का प्रयोग किया यह उनका वास्तविक अर्थ नहीं है अब इस वास्तविक अर्थ को कहा प्रकट किया जाएगा इस वास्तविक अर्थ को कर्म कांड प्रकट नहीं करेगा इसको बाद में प्रकट किया जाएगा वह उपनिषदों में किया जाएगा कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इन ब्रह्म में प्रकट किया जाएगा अथमाने जो बात पहले मन में खटक रही थी इसके बाद में उस वस्तु के परम तत्व को जानने के लिए अब हमको जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम जिज्ञासा किसकी करें ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म की जिज्ञासा इन मंत्रों का तो, तो प्रयोग हमने पहले भी किया धर्म काम के लिए किया अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्म जिज्ञासा के लिए क्या इन मंत्रों का कहीं उपयोग है ये उपयोग होने पर तब उपनिषद उन उपनिषदों का प्रयोग हम ब्रह्म ज्ञान के लिए करेंगे और उन उपनिषदों का सार ही वेद व्याजी ने कहीं छाट करके ब्रह्म सूत्रों के रूप में प्रकट किया तो श्री राधिका जो है वो ऐसी अपूर्व वस्तु होकर के विराजमान है जो के कर श्याम शुत शेखर शुत शेखर माने उपनिषद, उन उपनिषदों का जो ब्रह्म तत्व है उस ब्रह्म तत्व के ऊपर भी वे श्री राधिकार विराजमान निगम निगम आगम आगम कहीं न सक गुंड बृंद और लोक वेद पद पर चलो परम परा को पंथ ये परा का पंथ है प्रीति का पंथ है निगम निगम निगम जिसको गात प्राप्त नहीं कर सकता है आगम अगम आगम के लिए भी अगम है कहीं ना सक गुण ग्रंथ जो गुणी गुणीजन हैं वे गूथ करके भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं विचार करके भी व्याख्या करके इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं लोक वेदता है, पर तो ये लोक वेद की जो ज्ञान पद्धति है उससे परे है परम परा पंथ यह परा ऐसा ये परा का पंथ यहां अपूर्ण से विराजमान तो है तो श्री राधे का सुत शेखरो पर ही के शिखर के ऊपर विराजमान है आश्चर्यचर्या और जैसी निगम निगम आगम आगम कहीं न ना सक गुन ग्रंथ गुणी जन भी ग्रंथों को पढ़कर के भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं कहीं ना ही गुणी ग्रंथ गुणी और ग्रंथ भी उसका वर्णन नहीं कर सकते लोक वेदते पढ़ पर चलो परम परा पंथ ये परा का पंथ है माने परा प्रेम का पंथ है ऐसा तो श्री शु श्री राधिका शुद्ध शेखरों के ऊपर विराजमान है आश्चर्यचर्या चलन आश्चर्यचर्या कर रही हैं तो श्री राधिका कि केल नुकुंज बीतियों में मैं कब विचरण करूंगी राधा नाम मेरे मुख से अपने आप निकलता रहे श्री राधिका के अनुरूप परम धर्म का ही मैं आचरण करूं श्री राधिका जैसे श्याम सुंदर के सुख में ही समर्पित हैं मैं उनकी दासी हूं तो मेरा लक्ष्य भी यह है कि मेरी स्वामी श्री राधिका उनके प्यारे श्याम सुंदर हैं श्याम सुंदर से प्रीति मेरे लिए दुगनी प्यारी हो गई प्यारे की प्यारी वस्तु तो दुगनी प्यारी होती है राधाएरणाम्बुजन परिचरण और उन श्याम सुंदर के प्यारे हैं श्री राधिका तो उनके चरणाम्बुज की सेवा करते हुए नानोपचारे अनेक उपचारों के द्वारा उपचार जो है वो दो प्रकार के कहीं मानसी उपचार और कहीं प्रत्यक्ष उपचार इनमें मानसी जो उपचार हैं मुख्य हैं उपचार तीन प्रकार के एक है वित्तीय सेवा दूसरी है तनुजा सेवा और तीसरी है मानसी सेवा इनमें वित्तीय और तनुजा हुई परंतु तो मानसी जुड़ी हुई नहीं है तो वो पूरा फल नहीं देगी धन की सेवा में भी मानसी सेवा जुड़ी होनी चाहिए और तन की सेवा में भी मानसी सेवा जुड़ी हुई होनी चाहिए तो कृष्ण सेवा सदा कार्य तत्सिध्य चेतप चेतक सेवा जो चित्त का शाम सुंदन में जो लग जाना है उसी का नाम सेवा होकर के विराजमान सेवा तीन प्रकार की तनुजा विजा और मानसी मानसी प्रधान है परंतु मानसी युक्त होकर के शरीर से चाहे सेवा की जाए सोनी दे रहे ठाकुर जी के धो रहे हैं, ठीक है, बस्तर सेवा हो रही है धन से भी सेवा कर रहे हैं, परंतु मन सेवा में लगा हुआ है परंतु मुख्य वस्तु है मानसी कभी दोनों नहीं है तभी मानसी सेवा की जा रही है तो मानसी तो परा होकर के विराजमान है तो कवि श्री राधिका की में नानोपचारिक मुदा तनुजा भा और मानसी इन तीनों के सम्मिलित रूप में मैं नाना उपचारों से श्री राधिका की सेवा करती हुई विराजमान होंगी श्री राधिका श्रुद शेखरों विचरण, सारे उपनिषदों के सिर के ऊपर उपनिषदों की सार रूप में श्री राधिका विराजमान हैं। आश्चर्यचरियामचरण वे आश्चर्यमयी उन कार्यो को, को कर रही है जैसे कार्य जैसी प्रीति कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती है ऐसी श्री किशोरी जी के श्री चरणारंद में कोट कोट बंधन है बोलो श्री वृंदावन बिहारी राधा मदन मोहन देवजू की जय मता गौरहरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय निताई गौर हरि बोल जय श्राध